प्रश्न उत्तर दीप मारा भक्ति उपासना जिज्ञासा ब्रह्मलोक में पहुँचे उपासक के विषय में छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है संकल्पा देव अस्य पितर समुतिष्ठती यहाँ प्रश्न होता है कि पितर लोक तो पितृलोक में रहते हैं उसके संकल्प से तुरंत ही वहाँ उपस्थित कैसे होंगे समाधान उस उपासक के लिए देश काल कल्पित है हमारी कल्पना से हमें दूर या नज़दीक मालूम होता है हमें लगता है कि ब्रह्मलोक से पितृलोक बहुत दूर है परंतु उस उपासक के लिए देश काल का कोई व्यवधान नहीं है कोई दूरी भी नहीं है वे पितर वहीं मौजूद हैं इसलिए उसके संकल्प मात्र से उपस्थित हो जाते हैं जिज्ञासा श्रद्धा का स्वरूप क्या है हम श्रद्धावान हैं यह कैसे जाने समाधान जब गुरु और शास्त्र वाक्य आपकी बुद्धि से ऊपर रहे अर्थात आपको जब ऐसा निश्चय हो जाए कि इनका कथन ही सत्य है हमारा अनुभव झूठा हो सकता है तब समझना चाहिए कि मुझमें श्रद्धा तत्व है जिज्ञासा भगवान की भक्ति करते समय भक्त को भगवान के साथ कैसा संबंध बनाना चाहिए समाधान भगवान के अनेक भक्त पहले हुए हैं उनमें से किसी ने दास भाव से भक्ति की तो किसी ने सख्य वात्सल्य शांत माधुर्य भावों से भी भक्ति की किसी ने गुरु रूप में माना तो किसी ने आत्मरूप से भी भगवान को माना जैसा जिसने माना भगवान ने वैसा ही स्वीकार किया इसलिए भगवान तो कुछ भी बनने के लिए तैयार हैं पर आपको हृदय से बनाना पड़ेगा मात्र वाणी से नहीं दुतस्य भगवत धर्माद धारा वाहिका गता सर्वे से मनसोव वृत्तिर्भक्तिधीयत भक्तिरसायन भक्ति भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने से द्रवित हुए मन की वृत्ति जब सर्व काल में निरंतर धारा वाहिक रूप से एकमात्र सर्वेश्वर परम पुरुष परमात्मा को ही विषय करती है तो वही भक्ति कहलाती है